हरिहर सबका शुभ हो मैं अपने बंधुओं के बीच में अपने को पा करके प्रसन्नता का अनुभव करता पहले बार प्रसन्नता का उद्घार यही है आप हम सब बहुत अच्छी ढंग से जीना चाहते सभी ये जितने भी हम प्रश्न हैं हुए हैं सब ऐसा चाहते हैं हम बहुत अच्छे ढंग से जीना चाहते अच्छा ढंग का क्या चीज है उसके बारे में थोड़ा सा शोध करना विभिन्न प्रकार के आयु वर्ग में होते आया अभी तक होते ही आया बहुत सारे लोगों ने निष्कर्ष निकालने की भी कोशिश किया बहुत लोगों ने प्रत्यर्क प्रस्तुत करने के भी प्रस्तुत किया दोनों विधि से बहुत सारा सोच विचार हुआ सोच विचार होने के बाद भी तो धरती पर आदमी का जो स्वरूप को देखा जाए तो पता लगता है तीन नाम दिया जा सकता है एक ज्ञानी होते हैं ये ज्ञानी मानते हैं कोई अज्ञानी मानते हैं कोई विज्ञानी मानते हैं ऐसा तीन प्रकार के आदमी जात को पहचाना जा सकता है किसे कोई अज्ञानी मानते हैं वो भी किसी आयु के बाद अपने को ज्ञानी मान लेता है ज्ञानी तो कुछ पहले से मानते होंगे किन्तु अज्ञानी भी किसी आयु वर्ग के बाद अपने को विज्ञानी मान ही लेता है इसी प्रकार विज्ञानी तो पहले से ही माने हुए हैं इस तरह तीनों मिलकर के जो कुछ भी किया अच्छा मान करके किया आज तक कुछ भी किया अच्छा मान के किया उसका फल परिणाम जो है ना अच्छा हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में सोचने जाते हैं पता लगता है कुछ अच्छा भी हुआ है कुछ बुरा भी हुआ है ऐसा माना है तो क्या बुरा क्या हुआ पता लगा धरती बीमार हो गया मानव में दूरियां बढ़ गई जैसा पीढ़ी से पीढ़ी में दूरी बढ़ गई तो उसके बाद जो ना तीसरा हुआ हमारा जो प्रवृत्तियां जो है सुविधा संग्रह में लिप्त हो गए ज्ञानी का भी सुविधा संग्रह में ही ध्यान है वैज्ञानिक का भी वही है अज्ञानी का भी वही प्रवृत्ति वहां है ऐसा आकलित होता है इसको यदि अपन सोचे इसको क्या किया जाए ये सब होते हुए क्या हुआ धरती बीमार हो गई धरती बीमार होने से क्या क्या प्रयोजन प्रयोजन यही आगे पीढ़ी कहाँ रहेगा ये प्रश्न आता है यदि हम अपने को आगे पीढ़ी को स्वस्थ रखना है धरती को बीमार होने से बीमार होने का कारण समझना पड़ेगा वो कारणों में जो बीमार होने का कारणों में यदि अपने से जो बरकाने का अपन उस अपराध से छूटने का उपाय को सोचना होगा यही बात बनता है इस मुद्दे पर हमको कुछ कहने के लिए कहा गया है ये हम समझता हूं आप सब लोगों का सहमति इसमें होगी इस सहमति के कल्पना के आधार पर मैं प्रस्तुत होना चाहते हैं कि मैं अपने में एक शरीर यात्रा का शुरुआत एक वेद मूर्ति परिवार से हुई जो हमारे पूर्वज सब वेद मूर्ति रहे तो उन परिवार में होने के फलस्वरूप हमारा पलने से ही वेद उपनिषद और वेदांत को ही सुनते रहे पलने से ही वो ऐसा सुनते है, सुनते स्वाभाविक है कुछ तो स्वीकृति होती है कुछ चस्व होती है सब में होता ही है ऐसे ही मुझमें भी होगा होते होते अंतो गतवा हम वेद विचार के बारे में अच्छी तरह से समझने की एक बार प्रयत्न किये यह हमारा रहा होगा बारह वर्ष की आयु बारह वर्ष की आयु से वेद विचार की गहराई को समझने की, की शुरू किया बाईस वर्ष तक निष्कर्ष ने कहानी दस वर्ष में दस वर्ष में पूरा के पूरा में यह हुआ वेद विचार क्या कहता है वेद का सार उपनिषद एक सौ वो आठ उपनिषद उनका सार बात क्या है वो समझ में आया उसके उसका सार बात है वेदांत वेदांत का सार बात क्या है उसको उसको समझा उसको समझने पर ये पता चला तो वेदांत में ये निष्कर्ष निकलती है तो ब्रह्म ही सत्य है ब्रह्म ही ज्ञान है ब्रह्म ही अनंत ऐसा कहते भाषा के रूप में वो उसके बाद कहते हैं ब्रह्म व्यापक व्यापक क्या है पूछा तो उसके लिए क्या कहता है व्यापक व्यापक में सौम्यायी समाई रहती है ऐसा कहते हैं कैसा उसका उदाहरण दिया है सोना सोने में व्यापक है चांदी चांदी में व्यापक है लोहा लोहा में व्यापक है ऐसा वो कहते हैं इसमें हमको कुछ समझ में नहीं आया उसके बाद वो कहते हैं ब्रह्म से जीव जगत पैदा हुआ जगत पैदा होने के बाद एक उपनिषद में पूरा लिखा हुआ है उसके बाद जीवित पैदा होने के बारे में लिखा है ब्रह्म का परछाएं माया पर पड़े वेद का स्वीकृति ही माया और ब्रह्म दो चीज होते हैं, माया जो है ना माया का क्या मतलब है पूछा शंकराचार्य जी ने उसका परिभाव उसका व्याख्या दिया है अघटी घटना पटी ये नाम ये लिखा है घटित तो घटना पटी ऐसी जो घटना कभी घटी नहीं है ऐसे घटनाओं को घटित करता है यही माया है। ऐसा वो कहते हैं इस प्रकार के भाषा के रूप में हम बहुत सारे सुना तो वो क्या चीज होगा वो हमको पता नहीं तो लगातः तो तो यह हुई तो ब्रह्म का ही से ही जीव पैदा हुआ पैदा प्रकट हुआ या पैदा हुआ पैदा हुआ लिखते हैं और जगत भी पैदा हुआ जगत के बारे में वह कहते हैं कि पंचभूतों को जगत कहते हैं। सर्वप्रथम आकाश तत्व को एक, एक तत्व मानते हैं ब्रह्म से आकाश पैदा हुआ आकाश से वा, वायु पैदा हुआ वायु से अग्नि पैदा हुआ अग्नि से जल पैदा हुआ जल से पृथ्वी पैदा हुआ ऐसा ही पंच तत्वों को बताते हैं मान लिया इसमें भी कोई किसी को तकलीफ नहीं रहे उसके बाद वो कहते हैं ब्रह्म का परछाई पड़ने से माया पर जीवों का उत्पत्ति हुई अनंत जीवों का अनंत जीवों का मतलब है कि मकोड़ा सब हो सकता है या नहीं भी हो सकता है जो कुछ भी हो उसमें कोई व्याख्या नहीं है तो अनंत जीवों का उत्पत्ति हुई अनंत जी उनका उत्पत्ति होने पर ब्रह्म ही वो उनके आत्मा में आत्मा के रूप में जीव के आत्मा के रूप में बैठ गए ऐसा लिखा हुआ उसके बाद एक बार जो शास्त्र और ब्रह्मवादी इन दोनों के बीच में एक संवाद हुई है वो जनक के समय में एक राजा जनक की बात करते हैं जो सीता जी का पिताजी माना जाता है उनके, उनके समय में तो या जी के, द, द, के द्वारा एक ब्रह्म में जय शिविर लगती है उसका संवाद बताएं उस संवाद में ये कहा है तो सर्वप्रथम याज्ञ वालिक जी ब्रह्म ही ब्रह्म से ही सारा संसार प, प, पैदा हुआ है ब्रह्म में भी विलय हो जाएगा ऐसा उन्होंने बताया होता होगा क्या तक रिक कोई आपत्ति नहीं ब्रह्म ही परम सत्य है हाँ ठीक है सत्य है क्या तक रिखा तो सत्य को समझना मुश्किल है भाषा से नाव से बहुत सुलभ है ऐसा ऐसा बात उस समय की बात चली उसके बाद जो सत्य ज्ञान ज्ञानमानतम ब्रह्म है इसको प्रतिपादित किया प्रतिपाड़ित किया तो उन्होंने कहा कोई आपा किसी उसके बाद जीवों के हृदय में आत्मा के रूप में बैठ गया बताया।, बताया तो यह जो शास्त्री उन्हें बोल रहा तो ये बाबा तुमने कहा था भाग वे भाग नहीं होता है तो जीवन के हृदय में बैठा तो भाग वे भाग हो गया ऐसा शब्द के रूप में ऐसे ऐसे बोध होता है ऐसा कहा तो उन्होंने कहा कि तुम लोग नास्तिक हो या तीन हो और शाप दे दूंगा कहा उसके बाद यज्ञवलिक जी से उन्होंने माफी मांगा वो कहो शाप से क्या होता है उसे यज्ञ वालिक जी उनको बताया तुम्हारा खोपड़ी फूट जायेगी तो इतनी बात है हम सोच लेते हैं कॉपरी पोडवाना है कि नहीं पोड़वाना थोड़ा सा समय के बाद बताएंगे उसके बाद एक दो तो घंटे के बाद जब मिलते हैं तब बताया बाबा तुम्हारे बात में हमारा शंका सब समाप्त हो गये वो भाषा में लिखा है यज्ञवर्थ जी बोलते हैं जैसा बरसात में मेढक जैसा तरर में रर करता है अभी तक तुम ऐसा करते रहे तुम्हारा शंका का ही को चले गए ऐसा पूछा तो वहां शास्त्रियों ने कहा है कि भाई तुम, तुमसे इस सिद्ध को पड़वाना नहीं है इसीलिए सब का समाप्त हो ऐसा लिखा तो अंत में उस अभियान का नाम अभियान का अंतिम अक्षर में ये लिखा है शेषम को पीड़णा पूरे ये जो अंत इस बात से हुई नाराजगी से अभियान पूरा हुए ऐसा लिखा तो, तो इसमें आप क्या निष्कर्ष ने, निकालेंगे हमको समझ में नहीं आया उसके बाद ये बात आई तो उसके बाद उसके बाद तीसरे लाइन में लिखा है ब्रह्म सती जगत मिथ्या जीव जगत ब्रह्म से पैदा हुआ और जग, जो पैदा होते हुए ब्रह्म सती होगा जगत मिथ्या हो गया तो अभी वटका झाड़ यह जो बैठा हुआ है झाड़ सब पौधा फल फूल किसी का भी बीजा डालते हैं वही होते हैं तो ये ब्रह्म से पैदा हुआ मिथ्या कैसा होगा मिथ्या कैसा होगा ये हमारा प्रश्न का आधार हो वेदांत पर प्रश्न का आधार है इस आधार पर हम तत्कालीन विद्वानों से वेद मूर्तियों से वेद ज्ञान से विशेष ज्ञान से सबसे पूछ लिया कोई उत्तर नहीं मिला अंत गतपा रमण महर्षि जी नाम की एक सद उस समय उनसे मिला उन्होंने ये बताया इसका उत्तर तो समाधि में मिलेगी वो कोई आदमी नहीं बताएगा तुमको ये बताए उसके आधार पर शास्त्रों में भी ये लिखा है यदि अज्ञात को ज्ञात करना हो तो समाधि ऐसा बताए तो तब तक हम कई लोगों को समाधि इनको हो गया उनको हो गया ऐसा भी सुनते रहे ऐसे लोगों के पास भी गए वो कोई उत्तर नहीं मिले उसके उत्तर नहीं मिला तो समाधि समाधि में उत्तर नहीं मिला तो क्या होगा समाधि हुआ माना जाएगी नहीं माना जाये ये प्रश्न नहीं लगे उस अंततः तो गतवा एक सोच दिया रमण महर्षि जो बोले ये उनको हमारे परिवार अत्यंत सम्मान देता रहा उसके आधार पर मैंने सोचा ठीक होगा ये ठीक होगा कर लेते एक बार शरीर यात्रा को इसमें करके देखते हैं ऐसा सोच करके एक एक एकांत स्थल के रूप में अमरकंठक को पहचाना हम वहा आकर के समाधि के लिए प्रयत्न किए संयोग से हम सफल हो गए इसको संयोगे मानूंगा हम कोई व्यवस्थित विधि कुछ नहीं उसमें समाधि के लिए तो यदि हम हमको समाधि का अनुभव हुआ है यदि कोई पूछेगा हमको समाधि होगा कि नहीं होगा हम नहीं बता सकते इसको नहीं बता सकते किसी को ईमानदार से तो हम यही कहेंगे इस प्रकार की स्थिति में आ गए तो तब जो है ना इसको क्या किया जाए जब हम कोई ज्ञान हुआ समझदारी हुई समझदारी क्या हुआ पूछा तो अस्तित्व कैसा है ये समझ में आया मूल में जो अभी जो अभी तक अपने को अस्तित्व के बारे में कह रहे हैं वैसा नहीं है ब्रह्मवादियों का कहना है ब्रह्म ही अस्तित्व में है बाकी सब उससे उत्पन्न होता है उसी में विलय होता है ऐसा कहता है ऐसा कोई चीज नहीं है चीज क्या है अस्तित्व में सहअस्तित्व है मूल रूप में व्यापक वस्तु एक एक वस्तु है वो एक एक वस्तु का स्वरूप पदार्थावस्था में भी है जिसको हम रासायनिक भौतिक वस्तु कहते हैं दूसरी स्थिति में जो चैतन्य संसार में भी है जिसको हम जीव और मानव कहते हैं ऐसा चार अवस्था में है एक एक वस्तु में इन सभी एक एक वस्तुएं जड़चेतन के रूप में जितने भी, भी एक एक वस्तु है वो व्यापक वस्तु में समायी हुई है समायी हुए, हुए रहने स्थिति को हमने अनुभव किया है घिरा हुआ, हुआ है भिगा हुआ है और डूबा हुआ है तीनों स्थिति को अनुभव इसका एक भाषा दिया है संप्रक्ट पूर्णता के अर्थ में भिगा हुआ संपृक्त का मतलब यह ऐसी स्थिति में ये पूरे संसार को देखा पूरे संसार को दे करके हर मानव व्यापक वस्तु में है डूबा है घिरा हुआ है भिगा हुआ है मानव मानव में दो पार्ट है एक शरीर है एक जीवन है शरीर को जलाता है जीवन जीवन जब तक रहता है जीता हुआ हम मानते हैं जीवन जब शरीर को छोड़ देता है छोड़ देता है तब हम मरा हुआ मानते हैं यह सबको पता है बच्चे को पता है बड़े को पता है बुढ़्ढों को भी पता है सबको पता है इस प्रकार से हमारा मान्यताएं अभी बनी हुई सच्चाई यही है जीवन को जीवन जब तक चलाता है मानव को जीवित मानते हैं ठीक है और जब शरीर को शरीर से जीवन विदा होता है उसके बाद हम मृतक मानते हैं ऐसा माना हुआ ऐसे स्थिति से हम गुजरते आए हैं गुजरते आते हुए हम उस, उस ज्ञान से संपन्न होने के लिए तैयार नहीं हुए जबकि हर मानव संतान ज्ञानवस्था का उपज ज्ञानावस्था ज्ञान संपन्न होने के लिए शरीर यात्रा शुरू करता है जब ज्ञान संपन्न नहीं हो हो नहीं पाता है तब जो है ना पीड़ित होता है यही समस्या को पैदा करता है यही हमारा अनुभव में आई ये बात को पूरा का पूरा एक सूचना के रूप में मानव के समक्ष रखना की जरूरत उसके बाद उसका समाधान के लिए पूरा प्रस्ताव रखने की जरूरत समाधान के रूप में प्रस्ताव समस्या का रूप तो समझ में आ गया अभी दो मिनट में चार मिनट में पांच मिनट में जो कुछ भी आपसे विनय किया इसमें जितना आप लोगों को समझ में आया ठीक है नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं जब कब ठीक थी। है और उसके बाद समाधान के पक्ष में यह है जब ये बताया पूरा अस्तित्व जो है ना सहअस्तित्व है हमारे ब्रह्मवाद के अनुसार ये हम ब्रह्मीयो नाश थे हम ब्रह्मे अकेले हों में दूसरा कोई होता ही नहीं तो ये को हम बहुशम तो हम एक ही हो, अनेक रूप में हो जाता इसीलिए सत्यम ज्ञानम अनातम ब्रह्म लिखा सूत्र सूत्रों में लिखा इन सब का को सुनने के बाद हमको ऐसा लगा कि इसको शोध करने की जरूरत है जब शोध करने के बाद पता चला कि जो मूल में जो अस्तित्व के बारे में अपन भटके हैं अस्तित्व जैसा ब्रह्मवाद का है वैसा नहीं है अस्तित्व सह अस्तित्व है न कि एक अंतवाद एक में अंत होने वाले अथवा एक से पैदा होने वाले बालवाद बाल, कोई नहीं है अस्तित्व सह अस्तित्व है सहअस्तित्व नित्य प्रगटनशील है नित्य प्रगट होता रहता है कैसे प्रकट होता है पूछे तो व्यापक वस्तु स्वयं में निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में है तो जितने भी पदार्थावस्था प्राणवस्था है उन अवस्थाओं में स्थ में ऊर्जा के रूप में है उसके उसके आधार पर कार्य ऊर्जा के को पैदा करता हर एक एक हर एक एक ऊर्जा संपन्न है कार्य करने के आधार पर कार्य ऊर्जा संपन्न होता है प्रतिपेदन करता है इसमें से जो पदार्थावस्था से लेकर प्राणावस्था जीवावस्था ज्ञानावस्था तक की परमाणु रूप में तो पर क्रिया क्रिया कर श्रम गति परिणाम नाद की चीज होती है जिनके पर स्वरूप शब्द होता है ऊषमा होता है ऊर्जा विद्युत होता है इन तीनों प्रकार के ऊर्जा को तैयार करता है हर एक एक परमाणु परमाणुओं से ही व्यवस्था का स्वरूप शुरू होती है परमाणुओं को तो पहले में भी कोई व्यवस्था नहीं और परमाणु के बाद में यदि मूल व्यवस्था बनाई है सम्मिलित व्यवस्था परमाणु ही मूल व्यवस्था स अस्तित्व का ऐसा हमको सब बोध हुआ समझ में आया समझ में आने के पश्चात ऐसे ऐसे जो पदार्थ पदार्थावस्था है वही ही समृद्ध होकर के समृद्धि कैसा है तो धरती जैसा बड़े बड़े रचना के स्वरूप में होने की बात उसमें यौगिक विधि से इन्हीं परमाणु है किसी अनुपात में मिलकर के रसायनिक संसार को शुरू करते हैं रसायन संसार को शुरू करने के मूल में सर्वप्रथम पानी तैयार होता है धरती पर किसी भी धरती में यदि शुरुआत होती है विकास क्रम तो पानी शेष होता है पानी तैयार होने के पश्चात पानी से पानी और धरती के योग से अनेक प्रकार की रचनाएं होने लगते हैं उसी को वनस्पति संसार हम कह रहे हैं तो ये मूल में परमाणु है वनस्पति तो के अनुसार से पूरा का पौरा झाड़ पत्ता फल पौधा ये सब परमाणु है जबकि पौधे के रूप में होता है जो मट्टी पत्थर अब मणि धातों के रूप में न रह करके ये मनुष्य के आहार पशुओं के आहार जीवों के आधार के आहार के रूप में हो जाते हैं इस ढंग से ये बना हुआ प्रयोजन के रूप में इसके बाद यही नी प्राण कोषाएं गुणात्मक परिवर्तन को पा करके जीव शरीर को रचना करते हैं जीव शरीर की रचना करने के बाद जीवों के आहार पहले से ही तैयार रहता है वो जीवों जीव के आहार आहार सहित ये धरती प्रस्तुत होती उसके बाद जब अनेक जीव होने के बाद जीव संसार समृद्ध होने के बाद मानव शरीर किसी न किसी जीव शरीर से निष्पन्न हो भूगोलिक स्थिति के अनुसार अभी हमारे विज्ञानी लोग कहते हैं कोई एक कि जीव से मानव शरीर पैदा हो मानव शरीर तैयार हो ऐसा बंधन के शरीर को मारते तो हम हारा अनुसार ये ऐसा नहीं है मूल रूप को देखने की बात हमको ही समझ में आया भौगोलिक स्थिति में कई किसी जानवर के साथ किसी कई देश काल में दूसरे जानवर के साथ तीसरे जानवर के साथ ऐसा आदमी एक आदमी का शरीर निर्माण उसका परम्परा होने लगे परंपरा होते हुए सर्वप्रथम जंगल के संसार में जीव जिया जंगल के सम, जंगल में मानव ने जिया उसके बाद गांव में जिया उसके बाद शहर में भी जी रहा शहर के परिकल्पना में जीता ये कुल मिलाकर के मानव का मानसिकता के रूप में बताया शहर के रूप में जीते समय में विपदा क्या है संपदा क्या है तो सुविधा संग्रह सम्पदा होगी और इसमें जो है न काम नहीं करना धरती को अपराध करना धरती को तंग करना धरती को बीमार बनाना ये कुल मिलाकर प्रक, के प्रकार आंतर से के साथ जुड़ा हुआ जैसा ये अभी ये चल रहा है ये इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है ये अपराध का फल है धरती के साथ किया हुआ अपराध का फल अपराध धरती के साथ क्या होता है पूछा खनिज से खनिज खनीज्ट कोयला रेडिएशन बदाती जितने भी विकिरणीय पदार्थ से हम ग्रहण करते हैं अपहरण करते हैं धरती से ये धरती के लिए धरती के साथ अपराध फलस्वरूप धरती बीमार हो गई तो इसका जो ईंधन में प्रयोग करते हैं ईंधनावशेष स्वयं में तो ईंधन के ईंधन के रूप में प्रयोग है दो प्रकार से है ईंधन का राख एक बचता है ईंधन का धुआं एक फैलती है स्वाभाविक है इन दोनों विधि से पोल्यूशन आये जितने भी प्रदूषण आ गए इन प्रदूषण के चलते अनेक रोग हुए था अलग से आई वो उसको भोग ही रहे आदमी जब तो से मानव धरती को तंग करके स्वयं तंग होने वाली परिस्थिति में आए, एक तो यह हुई प्रकृति, उसके बाद धरती को तंग करने के फलस्वरूप में स्वयं मानव कुछ करना नहीं पाना सब कुछ जगह ये, ये कहा तक न्याय अभी जितने भी बच्चे हैं अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं ये जैसा इनके माता पिता जितना श्रम किया ये करने वाले हैं। इनके माता पिता जितना श्रम किए उतना उससे ज्यादा उनके माता पिता कर चुके हैं ये आप लोग आकलित कर सकते हैं कहीं भी कर सकते हैं हर देश में हर काल में कर सकते हैं इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं किस दिन से हम जा रहे हैं कहा पतंग की ओर जा रहे हैं क्या मतलब करना कुछ है, पाना सब कुछ है। इस सिद्धांत में जा रहे इस ढंग से क्या होगा इस ढंग से हम गलती करेंगे कि सही करेंगे बात बातचीत नहीं तो साधारण बातें है इसको अच्छी तरह से आप हम सोच सकते हैं समझ सकते हैं निश्चय कर सकते हैं तो जब हम पूरे कुछ किए बिना पाने का कहां तक न्याय होगा यहां बार आता है। उसके लिए क्या हुआ पहले धातु मुद्रा पर पहुंचे हम पहले मुद्रा की चर्चाएं हुई पत्थर से चलकर के मुद्रा तक आये धात मुद्रा तक आई धात मुद्रा से अभी क्या हो गया कागज का, का मुद्रा क्या है, कागज का मुद्रा क्या होता है क्या चीज होता है मुद्रा मुद्रालय में मुद्रित करने से होता है इससे ज्यादा उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं तो इसको देते क्यों ये प्रतीक हो गया कागज का मुद्रा प्रतीक आप जो सब पाते हैं नौकरी से ये सब का सब, सब, सब प्रतीक मुद्रा है ये प्राप्त नहीं है इससे कोई ये वस्तु के रूप में प्राप्त नहीं है किससे वस्तु प्राप्त करने के लिए आधार ऐसा देखने को मिल रहा है यदि यह सच्चाई है प्रतीक प्राप्ति नहीं है एक सिद्धांत निकल प्रतीक के साथ हम वैमोहित होना है या प्राप्ति के साथ हम जीना है उसको तय करना प्राप्ति के साथ जीना है कुछ करके पाना प्रतीक के साथ जो बात है छीन के पाना अपहरण करके पाना लूट के पाना बटोर के पाना ये ऐसी आप हमारे बीच में ये प्रैक्टिकल इस सब में सोचने के बाद जो अभी संसार के लिए प्रेरणा देते हैं वो भी सोचना चाहिए संसार में प्रेरणा पा रहे हैं वो भी सोचना चाहिए दोनों सोचते थे। लिए ऐसा मेरा अनुरोध है किस प्रकार से हम ये प्रतीक के प्रतीक मुद्रा के साथ जितना जुड़ करके सुविधा संग्रह के, संग के लिप्त हो गए फलस्वरूप सारे अवैध बातों को वैध मान दिए उसके फलस्वरूप में धरती बीमार हो गया और बॉर्डर सिक्योरिटी बुलंद हुई अपना पर्याय का दूरी बढ़ता गई इस ढंग से कहां पहुंचेंगे इस ढंग से कहां पहुंचे इसको कहें न कहे अपना पर्याय का दूरी न हो मनुष्य के पास उसका रास्ता खोजने की जरूरत आ गई वो जरूरत इस प्रस्ताव से आ गई इस प्रस्ताव से मानव जाति एक धर्म है। इसको यदि हम समझते हैं जीते हैं तब हमारा दूरी पटती तो उसके बाद इसका नाम होता है अखंड समाज अखंड समाज होने के बाद बाल सिक्योरिटी की, की आवश्यकता कम होना शुरू करता है अखंड समाज सूत्र को यदि आप हम समझते हैं उसी समय से बॉर्डर सिक्योरिटी की बेकारपन बेकार समझ में आने लगता है तो जब बेकारपन है उससे दूर होना की हमारा इच्छा होता ही है स्वाभाविक रूप में आज भी जिसको हम बेकार मानते हैं उसको दूर करते हैं आज भी जीव चेतना में जीता हुआ भी आदमी तो जिसको बेकार मानता है उसको दूर करता ही ये ये सब तो देखने को मिल रहा है इस दिन से हम अच्छे ढंग से जीने के क्रम में पहुंचने की शोध में हम ये सब सोच सो चुके हैं कर चुके हैं गुजर चुके हैं यह बात है। इन सब गुजरने के बाद अंतिम बात आती है गमे स्थली क्या है दम्य स्थैली और पाप मुक्ति एक पहले के आदर्शवाद के अंसर तो आज के अंसर गलती और अपराध मुक्ति होना चाहिए गलती और अपराध का अड्डा कौन है बॉर्डर सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी में जितने भी हम गलती मानते हैं वो सब वैध है जैसा किसी को मारना अवैध मानते हैं आप हम किसी को लूटना आप हम मानते हैं अवैध है किन्तु तो वहां सब वही है कोई अवैध नहीं इसके बाद क्या बात उसको दूसरा करता है तो अपराध हो गया बॉर्डर सिक्योरिटी में करते हैं तो वैध हो गए ऐसा बात बना उसके विपरीत में सारे का सारा जो देश में जो हमारा देश में जो ये जो रिजर्वेशन के आधार पर जो प्रतिभा का तिरस्कार हुआ फलस्वरूप सारा प्रतिभाए वे उग्रवादी हो गए अभी सारा प्रतिभाएं उग्रवादी के रूप में कामें कर रहे हैं यह अपने, अपने ही सिर पर अपने ज्योति पड़ी है जैसा भी आप सोचें रखा हुआ प्र, प्रमाणे रखा सारा प्रतिभाएं प्रतिभाओं का जो हम तिरस्कार किया संवैधानिक रूप में फलस्वरूप क्या हुई तो प्रतिभाएं जो है उग्रवादी होकर के आज आग सामने आई अभी जो है ना पैसे के बल पर जो है ना बंदूक मिलता है सब जगह में बनता है सही जगह में मिलता है पैसे से इस ढंग बोल दिया अब क्या करो पैसे से मिलता है बनता है सही जगह में नियंत्रित जगह में बनता है पैसे से मिलता है ही बात कहीं भी संसार में कोई बातें बचा नहीं है शायद है कुछ दिनों बाद आप सुनाएंगे तो आटम बाम सबको मिल रहा है बाजार इसकी बहुत देर, देरी नहीं है अब थोड़े ही दिन में इसको आप सुनाइए तो ठीक है थीके? अभी ऐसा थोड़ा सा नियंत्रण है आटम बाम पर बाकी सब बाम तो मिलता ही है बाजार में तो आटम बाम भी मिलेगा इसको हम सुनेंगे कुछ दिनों बाद ऐसा स्थिति बन रही धीरे धीरे ठीक हो गए तो इस ढंग से हम मारक नाशक और विध्वंसक शक्तियों को बढ़ा करके हम कहा पहुंचेंगे कहा पहुंचना है पहुंचना है शांति मैंने सुख शांति संतोष आनंद स्वरूप में पहुंचना है समाधान समृद्धि अभयी सहस्तित्व तो को प्रमाणित करना है उसकी जगह में मारक विध्वंसक नाशक प्रक्रिया मैसेज में से इसमें पहुंच पाएंगे क्या ये बात को सोचा जा सकता यदि नहीं हो सकता है तो विकल्प को समझा जाए विकल्प क्या है सहस्तित्व तो को समझना है सहस्तित्व तो में विकास क्रम को समझना है विकास को समझना है जागृतिक क्रम को समझना है जागृति को समझना है पांच सूत्र इन पांच सूत्रों को समझाने के लिए ग्यारह थीसीस लिखा पहले पांच सूत्र में समझाने गए किसी को समझ में नहीं आया उसको दो सूत्र बनाया उसके बारे में नहीं हुआ उसके बाद ग्यारह थीसीस बने मूल प्रबंधन है। उसमें सब लोगों को यह पता चला कि समझ में आता उसको शिक्षा विधायक से लोकव्यापीकरण करने के पक्ष में मैं हूं जिसमें अखण्ड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात आती है सार्वभौम व्यवस्था परिवार मूलक्ष और राज्य व्यवस्था के रूप में प्रकट होता है मानव से प्रकट होना है ये दूसरे जीवों से नहीं होता ना पेट से होता ना जानवर से भुनगी से नहीं होता चीटी से नहीं होता हाथी से नहीं होता केवल आदमी से प्रकट होता सार्वभौम व्यवस्था जो परिवार मूलक्ष और राज्य व्यवस्था के रूप में अभी तक ये अपना सोचना था अति बलवान जो अति, अति बलवान हमारा रक्षा करेगा अति बलवान को हम परमात्मा को माना ब्रह्म को माना ईश्वर को माना सब इसको हम माना उसके आधार पर उन्हीं का अवतार रूप में राजा होता है ऐसा मानकर के राजा, राजा हमारा रक्षा करेगा उसमें हमारे वेदों में लिखा है वसु के रूप में राजा का अवतार वसुओं के रूप में राजा का अवतार ऐसा लिखा इन सबको देखने पर अपने को तो समझ में नहीं आता किसी को समझ में आया हो तो हम सुनने को भी तैयार हैं ऐसा ऐसा बात है तो इसके बाद जो पता चला कि सभा से सब लोग मिलकर के सोचते हैं वह ज्यादा ठीक होता है, है। अब बधा में सभा में अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा हुआ था उस समय में सीट की बात हुई उसमें से एक, पक, एक पार्टी को एक सौ बारह सीट मिली वो सप्ताह में आया उसमें उसमें उस समय में पेपर में लिखा था उन सो, दो सौ बारह सीट में से आ, एक एक एक पार्टी को मिला है उसमें से 112 सीट की जो आदमी है करप्टेड है दागू ये लिखा था वह कहा तक ठीक है कहां तक गलत है वो परिशीलन करने की बात यदि ऐसा होगा तो तब क्या होगा जब मेजॉरिटी ही जब बने अपराधी है उसके बाद क्या होगा तो पहले जो राजा था राजा को हम बिल्कुल गलती नहीं करता है ऐसा सोचते थे किंतु जब पता चला सारा गलती यहीं से है तब लोगों ने निरा विश्व रिजेक्ट कर दिया लोगों के पास आया ऐसा ऐसा स्वरूप में हम पहुंचे अब क्या किया जाए अब ऐसा हर परिवार को समझदार बनाया जाये समझदार बनाने से क्या समझदार बनाने का क्या मतलब है स्वयं में विश्वास हो जाए स्वयं में विश्वास का क्या मतलब है तो श्रेष्ठता का सम्मान पहला दवा है श्रेष्ठता क्या चीज है मने समझदारी क्या चीज है यह हम देखने पर पता चलता है जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ है मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठ है देव चेतना से देवी चेतना श्रेष्ठ इसको हम अध्ययन कराते हैं ये बच्चों को बहुत होता है। ऐसे बच्चों को बहुत होता है। इसको हम प्रैक्टिकल कर लिये उसके बाद हम इस आवाज को उठाए इसको शिक्षा में प्रवेश कराये उसके लिए अभी सिलेबस बना है और पाठ्यपुस्तिका तैयार हो रही ये आपको सूचना के रूप में बता रहे ठीक है।, है ये एक वर्ष के अंदर ये आपके पास तक पहुंचे यहां तक हम पहुंचे तो इस विधि से मानव को मानव चेतना में प्रतिष्ठित होने के लिए रास्ता बनाया जाए शिक्षा विधि से इसी में मानव संसार अपराध मुक्ति की ओर जा सकता है और अपना पराये की दूरी से बच सकता है ठीक है ना? अच्छी ढंग से बॉर्डर सिक्योरिटी की आवश्यकता से मुक्ति पा सकता है तीनों से मुक्ति पाने की एक ही विधि है यदि इसकी आवश्यकता है या नहीं है अभी व्यक्ति जो सोचा है व्यक्ति के रूप में जितने भी सोचे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी को सोच करके कोई नहीं सोचा और समुदाय के रूप में सोचा तभी भी बॉर्डर सिक्योरिटी को छोड़ करके सोच नहीं पाया अभी तक जितने भी थीसी एक दो रेगुलर जो थीसी बनी है उसको, उसमें ऐसा नहीं ठीक है वैदिक विचार से लेकर अत्याधुनिक विचार तक ऐसा हम देख चुका है इस सब कुछ और कर चुके हैं तो इस आधार पर हम कह रहे हैं वे नहीं कर रहे हैं यदि मानव चेतना में हम प्रतिष्ठित होते हैं हमारे प्रवृत्ति जो है अपराध के लिए सहमत नहीं हो पाती मुझ में तो ऐसे ही वही हमारे साथ जो जुड़ कर के जो काम कर रहे हैं उनमें भी ऐसे ही हो रहा है इससे इसके आधार पर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं इसके लिए आप लोगों अनुमति मिलेगी सहयोग मिलेगी स्वीकृति मिलेगी ऐसा सब आशाबंध ही हुई जय हो मंगल हो कल्याण हो यहां अभी रुकते हैं इसके ऊपर अभी जो जितने भी बात आपसे आपके समक्ष प्रस्ताव रूप में रखा इसमें किसी को कोई संदेह हो पूछना हो तो हम उसका, उसका समाधान देने के लिए हम बैठा जय हो ठीक है <laughs>